पुराण अभावी संहिता देव देवेश्वर प्रसन्न होइये विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए तदनंतर मैं ऐसा ही करूंगा इस प्रकार इष्टदेव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या भविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए वशिष्ठ एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो स्नान करके प्रातःकाल कृत्य पूरा कर चुका हो मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडप में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुँह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा रहे शिष्य ऊपर की ओर मुँह करके हाथ जोड़ ले गुरु प्रोक्षण के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक मारे फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे उसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की तीन बार प्रतिक्षि करे उसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ा पूर्व या उत्तर की ओर मुह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर कर साष्टांग प्रणाम करे तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके उसके पूर्वज अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे शिष्य पुनः मंडली मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएँ भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे मैं शिव हूं इस अपमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे शिष्य भी आचार रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिर कर प्रणाम करे तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके तीन आहुति दे ले तब गुरु पुनः पूर्व शिष्य को अपने पास बिठा ले कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर प्रविष्ट करे तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नारी संधान करे फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करें मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक दस आहुतियाँ देनी चाहिए फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्र द्वारा ही क्रमशः तीन आहुतियाँ दे इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्रवेद्ता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः दस आहुतियाँ अग्नि में डाले फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आत्मन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीत से जाति तह वैश्य का उद्धार करे भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकाल कर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके जो उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करें इसी प्रणाली से जाति तह तो क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की स्थापना करे फिर शिष्य का प्रोक्षण और तारण करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निस्सारण करे वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे साथ ही यह भावना करें कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से हंसार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीकृत करने के लिए उसमें निविष्ट करें, फिर रेतक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहाँ से लेकर शिष्य के हृदय में साबित कर दे तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए पवित्र को उसे देकर गुरु तीन बार दे पूर्णाहुति होम इसके बाद के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्थ काम कामना से स्थित करे शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ का अभिषेक करे तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोछ कर श्वेत वस्त्र धारण करे आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठा मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करें इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ने शिष्य के अंगों में लगाएं और शिव मंत्र का उच्चारण करें